श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद सत्तासी तीन अगस्त अठारह सौ समाधि में श्री रामकृष्ण प्रेम तत्व यह गाना गाते हुए श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हो गए भक्तगण स्तब्ध भाव से निरीक्षण कर रहे हैं कुछ देर बाद कुछ प्राकृत दशा के आने पर श्री रामकृष्ण माता के साथ वार्तालाप करने लगे माँ ऊपर से सहस्त्रार से यहाँ उतर आओ क्यों जलाती हो चुपचाप बैठो माँ जिसके जो संस्कार है वे तो होकर ही रहेंगे मैं और इससे क्या कहूँ विवेक वैराग्य के हुए बिना कुछ होता नहीं वैराग्य कितने ही तरह के हैं एक ऐसा है जिसे मरकट वैराग्य कहते हैं वह वैराग्य संसार की ज्वाला से जलकर होता है वह अधिक दिन नहीं टिकता और सच्चा वैराग्य भी है एक व्यक्ति के पास सब कुछ है किसी वस्तु का अभाव नहीं फिर भी उसे सब कुछ मिथ्या जान पड़ता है वैराग्य एकाएक नहीं होता समय के आए बिना नहीं होता परंतु एक बात है वैराग्य के संबंध में सुन लेना चाहिए जब समय आएगा तब इसकी याद होगी कि हाँ कभी सुना था एक बात और है इन सब बातों को सुनते सुनते विषय की इच्छा थोड़ी थोड़ी करके घटती जाती है शराब के नशे को घटाने के लिए थोड़ा थोड़ा चावल का पानी पिया जाता है इस तरह धीरे धीरे नशा घटता रहता है ज्ञान लाभ करने के अधिकारी बहुत ही कम हैं गीता में कहा है हजारों आदमियों में कहीं एक उनके जानने की इच्छा करता है और ऐसी इच्छा करने वाले हजारों में से कहीं एक ही उन्हें जान पाता है तांत्रिक भक्त मनुष्याणाम शहस्त्रु कश्चित यदत् आदि श्री रामकृष्ण संसार की आसक्ति जितनी ही घटती जाएगी ज्ञान भी उतना ही बढ़ता जाएगा आसक्ति अर्थात कामनी और कांचन की आसक्ति प्रेम सभी को नहीं होता गौरांग को हुआ था जीवों को भाव हो सकता है बस ईश्वर कोटिक को जैसे अवतार को प्रेम होता है प्रेम के होने पर संसार तो मिथ्या जान पड़ेगा ही किंतु इतने प्यार की वस्तु जो यह शरीर है यह भी भूल जाएगा पारसियों के ग्रंथ में लिखा है चमड़े के भीतर मांस है मांस के भीतर हड्डियाँ हड्डियों के भीतर मज्जा इसके बाद और भी न जाने क्या क्या और सब के भीतर प्रेम प्रेम से मनुष्य कोमल हो जाता है प्रेम से कृष्ण त्रिभंग हो गए हैं प्रेम के होने पर सच्चिदानंद को बांधने वाली रस्सी मिल जाती है उसे पकड़कर खींचने से ही हुआ जब बुलाओगे तभी पाओगे भक्ति के पकने पर भाव होता है भाव के पकने पर सच्चिदानंद को सोचकर वह निर्वाह रह जाता है जीवों के लिए बस यही तक है और फिर भाव के पकने पर महाभाव या प्रेम होता है जैसे कच्चा आम और पका हुआ आम शुद्ध भक्ति ही एकमात्र सार वस्तु है और समिथ्या है नारद की स्तुति करने पर श्री रामचंद्र ने कहा था तुम वरदान लो नारद ने शुद्धा भक्ति मांगी और कहा हे राम अब ऐसा करो जिससे तुम्हारी भुवन मोहनी माया से मुक्त न हो जाऊं राम ने कहा यह तो जैसे हुआ दूसरा वर मांगो नारद ने कहा और कुछ न चाहिए केवल भक्ति की प्रार्थना है यह भक्ति भी कैसे हो पहले साधुओं का संग करना चाहिए सत्संग करने पर ईश्वरी बातों पर श्रद्धा होती है श्रद्धा के बाद निष्ठा है तब ईश्वर की बातों को छोड़ और कुछ सुनने की इच्छा नहीं होती उन्हीं के काम करने को जो जी चाहता है निष्ठा के बाद भक्ति है इसके बाद भाव फिर महाभाव और वस्तुलाभ महाभाव और प्रेम अवतारों को होता है फिर महाभाव और वस्तुलाभ महाभाव और प्रेम अवतारों को होता है संसारी जीवों का ज्ञान भक्तों का ज्ञान और अवतार पुरुषों का ज्ञान बराबर नहीं संसारी जीवों का ज्ञान जैसे दीपक का उजाला है उससे घर के भीतर ही प्रकाश होता है और वहीं की चीज़ें देखी जा सकती है इस ज्ञान से खाना पीना घर गृहस्थी का काम संभालना शरीर की रक्षा संतान पालन बस यही सब होता है भक्त का ज्ञान जैसे चाँदनी भीतर भी दिखाई पड़ता है और बाहर भी परंतु बहुत दूर की चीज़ या बहुत छोटी चीज़ नहीं दिखाई देती अवतार आदि का ज्ञान मानो सूर्य का प्रकाश है भीतर बाहर छोटी बड़ी वस्तु सभी दिखाई देती है यह सच है कि संसारी जीवों का मन गंदले पानी की तरह बना हुआ है परंतु फिटकरी छोड़ने पर वह साफ हो सकता है विवेक और वैराग्य उनके लिए फटफकरी है अब श्री राम कृष्ण शिवपुर के भक्तों से बातचीत कर रहे हैं श्री राम कृष्ण आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछिए भक्त जी सब तो सुन रहे हैं श्री राम सुन रखना अच्छा है परंतु समय के बिना हुए होता नहीं जब जर बहुत रहता है तब कुनैन देने से क्या होगा फीवर मिक्सचर देकर दस्त कराने पर जब बुखार का कुछ उतर जाता है तब कुनैन दी जा सकती है और किसी किसी का बुखार ऐसे भी अच्छा हो जाता है कुनैन नहीं देनी पड़ती लड़के ने सोते समय अपनी माँ से कहा था माँ जब मुझे टट्टी की हाजत हो तब जगा देना उसकी माँ ने कहा बेटा चट्टी की हाजत तुम्हें स्वयं उठा देगी